भागवत कथा दशम स्कंद पूर्वांत लोक से नंद जी को छुड़ाकर लाना श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि यह असुरों की वेला है इसलिए वे रात के समय ही यमुना जल में घुस गए उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वह अपने स्वामी के पास ले गया नंद बाबा के खो जाने से ब्रज के सारे गोप श्री कृष्ण अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो बलराम अब तुम्हारा ही भरोसा है इस प्रकार कहते हुए रोने पीटने लगे भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं एवं सदा से ही अपने भक्तों का भय भगाते आए हैं जब उन्होंने ब्रजवासियों का रोना पीटना सुना और यह जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है तब वे वरुण जी के पास गए जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अंतर इंद्रिय और बहिर इंद्रियों के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके पास पधारे हैं तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा इसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया वरुण जी ने कहा प्रभो आज मेरा शरीर धारण करना सफल हो हो गया आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है भगवान जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का सुअवसर मिला वे भवसागर से पार हो गए आप भक्तों के भगवान वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा हैं आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है ऐसा श्रुति कहती है मैं आपको नमस्कार करता हूं, प्रभो मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है वह अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता वहीं आपके पिताजी को ले आया है आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए गोविंद मैं जानता हूं कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं ये आपके पिता हैं इन्हें आप ले जाइए परंतु भगवान आप सबके अंतर्यामी सबके साक्षी हैं इसलिए विश्व विमोहन श्री कृष्ण आप मुझ दास पर भी कृपा कीजिए श्री जी कहते हैं परिचित भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं लोकपाल वरुण ने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया इसके बाद भगवान अपने पिता नंद जी को लेकर ब्रज में चले आए और ब्रजवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया नंदबाबा ने वरुण लोक में लोकपाल के इंद्रियातीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को देखा तथा यह भी देखा कि वहाँ के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं उन्हें बड़ा विस्मय हुआ उन्होंने व्रज में आकर अपने जाति भाइयों को सब बातें कह सुनाई परीक्षित भगवान के प्रेमी गोप यह सुनकर ऐसा समझने लगे कि अरे ये तो स्वयं भगवान है तब उन्होंने मन ही मन बड़ी उत्सुकता से विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को भी अपना वह मायाती स्वधाम जहां केवल इनके प्रेमी भक्त ही जा सकते हैं दिखलाएंगे परीक्षित भगवान श्रीकृष्ण स्वयं सर्वदर्शी हैं भला उनसे यह बात कैसे छिपी रहती वे अपने आत्मीय गोपों की यह अभिलाषा जान गए और उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए कृपा से भर इस प्रकार सोचने लगे इस संसार में जीव अज्ञान व शरीर में आत्मबुद्धि करके भांति भांति की कामना और उनकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है फिर उनके फलस्वरूप देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि ऊंची नीची योनियों में भटकता फिरता है अपनी असली गति को आत्मस्वरूप को नहीं पहचान पाता परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सोचकर उन गोपों को मायांधकार के से अतीत अपना परम धाम दिखलाया भगवान ने पहले उनको उस ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया जिसका स्वरूप सत्य ज्ञान अनंत सनातन और ज्योति स्वरूप है तथा समाधि निष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं जिस जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था उसी ब्रह्मस्वरूप ब्रह्म हृदय ब्रह्म में भगवान उन गोपों को ले गए वहाँ उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई ए ब्रह्म श्रद्ध में प्रवेश कर गए तब भगवान ने उसमें से उनको निकाल कर अपने परम धाम का दर्शन कराया उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंद आदि गोप परमानंद में मग्न हो गए वहां उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं यह देखकर कर वे सब के सब परम विस्मित हो गए